ग्रह एक तीसरा भाग पृथ्वी दिन और रात अपनी धूरी में भी चक्रण करती रहती है, किंतु यह चक्रण लंबवत नहीं होता है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष अपनी कक्षा के समतल पर तेईस डिग्री पर झुका होता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य की परिक्रमा करने के कारण मौसम में परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पर सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए सूर्य से इसकी दूरी की बजाय इसके अपने अक्ष पर झुका होना अधिक प्रभावकारी है पृथ्वी पर जीवन के विकास में सूर्य से उसकी दूरी बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन यह जीवन के अस्तित्व के लिए सूर्य से इसकी दूरी के अलावा वायुमंडल जैसे अन्य आवश्यक का कारक भी उपलब्ध है यदि इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को संभाल रखने वाला वायुमंडल उपस्थित ना हो तो सूर्य से पर्याप्त दूरी पर विद्यमान होने पर भी यह हो सकता है कि हमारा ग्रह ठंड से जम जाए ये गैसे हरित ग्रह प्रभाव द्वारा ऊष्मा को जकड़े रखकर पृथ्वी ग्रह पर जीवों के विकास और जीविता के लिए आवश्यक तापमान को बनाए रखती हैं। आज हमारे ग्रह पर हरित ग्रह प्रभाव की अधिकता के संदर्भ में अति सदैव बुरी होती है वाली कहावत सटीक बैठती है क्योंकि हरित ग्रह प्रभाव की अधिकता से जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक परिणामों से हमारी पृथ्वी सहमी हुई है किंतु यह विषय इस किताब की विषय वस्तु में शामिल नहीं है यहां हम मुख्यतया पृथ्वी के बारे में बात करेंगे जिसके अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति संरचना और इसको आकार देने वाली भूगर्भी प्रक्रियाओं के साथ ही जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित बातें शामिल होंगी कब पृथ्वी की रचना पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। उनमें से एक आरंभिक सिद्धांत को 1755 में जर्मन विचारक इमैनुएल इमेन ने प्रस्तुत किया जिसको बाद में फ्रांस के गणितज्ञ ने किया। यह गार का परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के नाम से जाना गया इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण बादलों के गुरुत्व के प्रभाव के कारण उनमें उपस्थित पदार्थों के आपस में टकराने से हुआ यह ग्रह अपने निर्माण के बाद से से ही ही चपटी प्लेटों के आकार में करने लगे थे। इन चक्कर लगाती सूर्य और अन्य ग्रह बने सन उन्नीस में अमेरिका के खगोलज्ञ फारेस्ट ने रे मॉल्टन और भूविज्ञानी विज्ञानी थामस शारोडर चैमिन के सर जेम्स एवं पर आधारित प्रलय संबंधी सिद्धांत को ग्रहों के निर्माण की व्याख्या के रूप में विकसित किया इस सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य से दस गुणा बड़ा तारा सूर्य के समीप से गुजरा तब सूर्य की सतह से सिगार के आकार में पदार्थों का विशाल द्रव्यमान बाहर आया जब सूर्य से वह तारा दूर चला गया तब सौर सतह से वे पदार्थ अलग होकर लगातार सूर्य के आसपास परिक्रमा लगाते रहे और एक समय के बाद धीरे धीरे वे घने ग्रहों में बदल गए